आप्य ओप्याय मंगा व्क्चुश्रोत्रमथो बलिंद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपनिषद महं ब्रह्म निराकुआ म ब्रह्म निराकोद निराकरणमस्तनीराकरण मेस्त तदात्मन निरते य उपनिष्सुधर्मास्ते मयि सन्त ते मयि सन्त ओ शाशा शांति ओ मन प्रतिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठ आए वेदश्य मानी स्थत में मे हो रात्रां द ऋतं ऋत वे सत्यम वे तमत तद्वक्ता अवतुत अवतु वक्ता ओम शाति शातिश शाति द्र नो अत मन ओ शा शाति शाति ओं भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये पश्येम्चरा ंगेस्तवांसनुशेम देवि यदु यदायो न इंद्रो वृद्धस्वाह स्वस्ति नूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नोरी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शाति शांति शाति ओ यो ब्रण विदूव यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्म तंह देवुप्रकाशम मुमुक्षुव श्रम प्रपद्ये ओम शांति, शांति शांति शांति ओम नमो ब्रह्मा ब्रमाभ्यो ब्रह्म विद्यासप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षेभ्यो महद्यो नमो गुरभ्योपलवरि प्रज्ञान घन प्रत्यगो ब्रह्मस्महस पद्मभवं पद्मं वसी शपुत्रपराश व्यासं शुकं गौड़पद महाविंद शिष्यम् श्रीशंक्यमता से पद्मक शिष्य तंत्रोटकर्तिकण्य नस्मदुरूं सततमानि श्रुतिस्मृतिपुराल करुणय नमा भगवत्द शंकरं लोकशंकरं शकोकशंकराचार्य केशव बाधरायण स्रोत्र भाष्य वंदे भगवरो गुररात्मे मूर्तिभागिने यो व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा नमः नम शांति शांति श्रीमद <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> अभिनव चंद्रेश्वर भगवान की अहेतुकी कृपा से ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी धनराजगिरी की सदिच्छा सत्य संकल्प से प्रतिष्ठापित यह कौला शासन जो कि हिमालय देवभूमि हिमालय के पादेश में सुरेश्वरी भगवती भागीरथी देवी के पवित्र तट पर तपोभि में प्रतिष्ठित ऋषिकेश में यह आश्रम जो प्रतिष्ठापन होने के एक तीस साल से अधिक हो गई आज अभिनय चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा दिवस है आज से ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया जाता है प्रस्थान त्रयम प्रस्थानना त्रय प्रस्थित अन प्रस्थान मार्ग है पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए तीन मार्ग है श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान श्रुति प्रस्थान है यह उपनिषद स्मृति प्रस्थान में स्मृतियों में से भागवत, गीता का ग्रहण किया गया अन्याय प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र एक बार एक प्रस्थान करते हैं पूर्व वर्ष श्रीमद भगवत गीता के ऊपर ज्ञान यज्ञ हुआ था और उपनिषद के ऊपर है अगले साल ब्रह्मसूत्र के ऊपर प्रवचन होगा वेद में चार वेद में एक हजार एक सौ अस्सी शाखा है ऋग वेद में इक्कीस है यजुर्वेद में एक, एक सौ नौ है शाम वेद में एक हजार है और अथर्वेद में पचास है मिलकर के एक हजार एक सौ अस्सी शाखा वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम ये प्रसिद्ध है वेदों का अंत है वेदांत अंतकार भी होता है और अंतिम भाग भी होता है वेद के अंतिम भाग में ज्ञान कांड है और इसमें वेद का सार कहा गया है वेद प्रतिपाद्य ब्रह्मों का साक्षात प्रतिपादन किया गया उपनिषद भाग के द्वारा एक हजार एक सौ अस्सी शाखा में प्रत्येक शाखा में एक एक उपनिषद है तो उपनिषद की संख्या 1180 अभी संपूर्ण उपलब्ध नहीं है 200 से कुछ अधिक है तो मुख्यतः एक सौ उपनिषद की प्रसिद्धि है उसमें भी भगवान भाष्यकार ने 10 उपनिषद के ऊपर भाष्य रचना की मुक्ति मुक्तिक उपनिषद में ये वेदों के शाखाओं का विभाग है मुक्ति मुक्तिक उपनिषद में ईशा के न इसी क्रम से उपनिषद का नाम है जिस क्रम में उपनिषद का नाम है उसी क्रम से ही भगवान भाष्यकार ने भाष्य रचना की प्रथम ईशावास्य उपनिषद उपनिषद शब्द का अर्थ ही ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म विद्या। विद्यापूर्वक सब सद धातु से धातु विसरण गति अवसादन तीन अर्थ है प्रत्यय होता है सत्सु दिश द्रुह दुह युज विदिद छिदी जी नी राजा निराजा उपसर्गे क्वीप इस सूत्र से कु प्रत्यय होता है विसरण गति अवसादन। विसर्ण शिथिलीकरण ये उपनिषद के श्रवण मनन करने से अविद्या ग्रंथि का शित, ग्रंथि शिथिल हो जाती है ग्रंथि की शिथिलता उपनिषद शिथिल करती है और गति है प्राप्ति पर ब्रह्म प्राप्त कराती है उपनिषद पर ब्रह्म गमयती और विसरण गति अवसादन, अवसाद अवसादनाश अविद्या अविद्यांथियों को संपूर्ण अविद्या को नाश कर देती है इसलिए उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या है पराविद्यान जिससे अविद्या की निवृत्ति होती है तो ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं क्योंकि ग्रंथ उपनिषद का प्रतिपाद तो प्रतिपाद्य कहे उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य है ब्रह्म विद्या ब्रह्म का प्रतिपादन क्या है वेदांत वाक्य से ब्रह्म का ज्ञान होता है उसी ब्रह्म ज्ञान को ही पराविद्या कहते हैं जिससे अज्ञानी की निवृत्ति होती है मुंडक उपनिषद में विभाग आएगा सा परा यदअक्षरम अधिगम्य ते अक्षर ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या ये उपनिषद शब्द का अर्थ तो ग्रंथों को भी गौण वृत्ति से उपनिषद कहते हैं प्रथम ईशावास्य उपनिषद है यह यजशनी संहिता में शुक्ल यजुर्वेद में है। इसमें शांति मंत्र है ओम पूर्णमद ओं पुर्ना पूर्णमद पूर्णमीद पुर्ना पूर्णस्य पूर्ण पुर्ना पूर्णमेवा वशिष्यते ओम शांति शांति शांति पूर्णम अद अधब्द का वह पूर्ण हे वह तत्पद तत्पदलक्षार्थ परोक्ष ब्रह्म पूर्ण हे इदम पूर्णम ये तौम पद का लक्षार्थ है जो नाम रूप विशिष्ट होकर के व्यवहार में आता है कार्य ब्रह्म कार्यात्मक ब्रह्म नाम रूप विशिष्ट होकर के तम पद का लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध विशिष्ट होकर के व्यवहारास्पद होता है ये कार्यात्मक ब्रह्म भी पूर्ण है पूर्णात पूर्ण मुदच्यते यह पुनः किस प्रकार हुआ क्योंकि कारणात्मक शुद्ध ब्रह्म से पूर्ण से तत्पद लक्ष्य से यह पुनः निकलता है पूर्ण से पूर्ण अलग नहीं हो सकता है ऐसे अलग लगता है उसे पूर्णत्व को लेकर के यह भी पूर्ण है नाम रूपोपाधि के कारण अलग लगता है वस्तुतः पूर्णम उदच्यते एक ही पूर्ण है तो कार्यात्मक ब्रह्म जो पूर्ण है पूर्ण से पूर्णम आदाय कार्यात्मक ब्रह्म में जो पूर्णत्व है पूर्णम आदाय का तो पूर्णत्व आदाय पुण्यत्व को ले करके पुण्यत्व के लेने का अभिप्राय है जो स्वरूप पुण्यत्व है नाम रूप उपाधि के कारण भिन्नत्व अपूर्णत्व ऐसे भान होता है वस्तुतः तो तो आत्मस्वरूप एक रस है ज्ञान के द्वारा अभिद्या का जो कार्य है अपूर्ण स्वरूप उसका नाश करके पुण्यत्व के लेना का अर्थ विद्या से अविद्याकृत अपूर्ण स्वरूप को तिरस्कार करके पुण्यत्व को लेकर के जब स्थित होता है पुण्य में वशिष्यत पूर्ण ही जो प्रज्ञान घन एक ब्रह्म पुन्न बाह्य अभ्यंतर रहित सर्वत्र उसका बाहर कुछ नहीं अंदर कुछ नहीं एक अद्वितीय ब्रह्म ही रहता है वास्तव कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है नाम और उपाधि के कारण अपूर्ण और अपरि अपरिचिन्न ऐसे भान होता है अपरिचिन्न होते हुए भी परिचिन्न जैसे पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण जैसे अद्वितीय होते हुए भी अद्वितीय जैसे भान होता है विकास स्वरूपतः स्वरूप पूर्णत्व को लेने से ज्ञान के द्वारा अपूर्णत्व का अविद्या अविद्या की निवृत्ति अविद्यात अपूर्णत्व का और भिन्नत्व परिच्छित्व का तिरस्कार होता है तिरस्कार करने से जो नाम रूप रूपोपाधि के कारण है उसका तिरस्कार होने पर पुण्य ही अंतर बाहर रहित तो एक प्रज्ञान घन एक स्वरूप रहता है ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम परब्रह्म का वाचके तस्य वाचक प्रणव शांति ही शांति शांति कह करके तीन बार कहते हैं त्रिविध उपद्रव के निवृत्ति के लिए विघ्न निवृत्ति के लिए ताप शांति के लिए आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक देह इंद्रिय मन में कष्ट होता है रोग आदि है आधिभौतिक भूत संबंधी चौर व्याघ्र सर्प आदि से जो कष्ट है ताप धिदैविक है देव संबंधी वृष्टि झंझा बाप भूकंप आदि के द्वारा ये ताप की शांति के लिए ताप की शांति केवल सुख से रहने के लिए नहीं ताप के निवृत्ति विघ्न के निवृत्ति होने पर वेदांत श्रवण पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती निर्विघ्न वेदांत श्रवण के पहले ही शांति पाठ किया जाता है वेदांत श्रवण का प्रारंभ बहुत तो लोग नहीं कर पाते हैं और कोई प्रारंभ करते हैं तो समाप्त तो नहीं कर पाते हैं विघ्नों के कारण इसलिए प्रतिदिन पाठ प्रारंभ में शांति पाठ किया जाता है शांति पाठ का अर्थ नहीं केवल पाठ करना केवल उच्चारण करना उधर उधर देखना मन से कुछ सोचना ये नहीं प्रार्थना है परमात्मा की प्रार्थना करके देवताओं को संतोष करके जब प्रारंभ किया जाता है कार्य निर्विघ्न होता है सामान्य कार्य की पूर्ति समाप्ति के लिए विघ्न निवृत्ति के लिए प्रार्थना की जाती है यह तो सबसे महत्व कार्य है परब्रह्म का साक्षात्कार जिसके अभाव से जिसके अज्ञान से अनादिकाल से जीव नाना योनि में भटक रहा है कितने करोड़ करोड़ जन्म में कितने बार क्या क्या जन्म प्राप्त कर लिया तो भी तृप्ति नहीं होती है फिर भोग करने की इच्छा है ऐसे कोई भोग नहीं जिसका करोड़ करोड़ बार हो गया भोग सबके द्वारा फिर भी जैसे बच्चा जन्म होते ही थोड़े दिन में मिट्टी खाना शुरू करता है जितने भोजन करने पर भी भूख लगती है दूसरे दिन इसी प्रकार जो जन्म लेता है तब ईदम में सदम में मुझे मिले हूल जाए ये भो करूं, ये इच्छा के कारण फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करके सुख प्राप्ति करना चाहता है संसार से विषय ग्रहण धन संपत्ति एकट्ठी करता है सुख प्राप्ति के लिए ऐसे करते करते सब जितने एकट्ठी करता है कर जाता है आत्यंतिक शांति की प्राप्ति नहीं होती है दुखों की निवृत्त नहीं होती है दुख कोई नहीं चाहता है चाहते हैं सुख नित्य निरतिश दुख भोगना पड़ता है और नित्य सुख की प्राप्ति विषय से कभी भी किसी को नहीं हुई कभी नहीं होगी सुनते जानते हुए भी विषय की ओर दौड़ते हैं सुख प्राप्ति के लिए इसमें कोई शिष्य साधन चतुर्थ संपन्न जब संसार से विरक्त होता है तो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है विवेक जो होता है सत्य क्या है मिथ्या क्या है नित्य क्या है अनित्य क्या है आत्मा क्या है अनात्मा क्या है ये विवेचना करना बड़ा कठिन है अनेक जन्म के पुण्य कर्म निष्काम कर्म यज्ञ दान तपादि के द्वारा अंतकुण शुद्ध होता है तब ये जिज्ञासा होती है मैं कौन हूँ परमात्मा कहाँ है ये जगत क्या है तब नित्य अनित्य विवेचन होता है धन संपत्ति एक करते हैं विचार करते हैं हर मृत्यु तो हो जाएगी फिर भी इतने मन में ग्रहण नहीं होता है लगता है और बहुत दिन हमते है मरनासन्न अभी मरने वाला ऊपर से कहता है मर जाए तो अच्छा है अंदर से नीचे अभी तो कुछ दस बीस साल तो रहेंगे तो धन संपत्ति इकट्ठी करना चाहता है समझते हुए भी अनित्य अनित्य कहते हैं किंतु तो विवेचना नहीं होता है ये संपत्ति शरीर स्वर्गा सुख ब्रह्मलोक तक सब अनित्य है जितने पुण्य पाप पुण्य पुण्यकर्मा पाप कर्म करते उसके सुख फल भोगने के लिए सुख दुख भोगने के लिए नाना योनि में जन्म लेना पड़ता है अत्यधिक पुण्य करके ब्रह्मलोक तक तो कभी जाए पुण्य कर्म का फल अनित्य है कर्म फल नित्य नहीं होता है सब चाहते नित्य सुख अनित्य सुख कोई नहीं चाहता है नित्य सुख की प्राप्ति कर्म से उपासना से स्वर्ग आदि से नहीं होती है विवेचन होता है तब संसार से वैराग्य होता है ये संसार धन सम्पत्ति एक करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो भी क्या होगा स्वर्ग जाने के बाद भी कितने बार स्वर्ग गए होंगे इसके पहले छीने पुण्य मर्त्य लोग विषंति फिर मर्त्य में आते हैं केवल पुण्य कर्म होता नहीं पाप कर्म भी बहुत होते हैं अनजाने चलते प्रति कीड़े मकड़े मरते हैं पाप होता है तो पाप कर्म फल भोगना भी पड़ता है नरक की प्राप्ति होती है पशु पक्षी में जाना पड़ता है तो संसार से वैराग्य होने पर ही आगे साधन चतुष्टय संपन्न होता है अधिकारी विवेक वैराग्य हुआ वैराग्य होने पर समाधि सठ संपत्ति सम उपरति उपरती तीचा श्रद्धा समाधान अंतकर्ण की शांति उप शांति सम इंद्र का दमन करता है कश्चि धीर प्रत्येक आत्मात आवृत चक्षु अमृतत्व कोई विवेक ही अमृतत्व की इच्छा करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करता है जब आवृत चक्षु इंद्रियों का दमन करता है तब तो संसार से उपरम कर्म से ऊपर उपरति श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्य विश्वास समाधान चित्ते ग्रहता चित्त एकाग्रता उपरति श्रद्धा समाधान तितिक्षा, सहनम सर्व दुखान अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहित साथित ग्य थे दुख सुख की प्राप्ति तो होती है भोग करना पड़ता है सबको। सहन करना चाहिए अपने किए हुए कर्म फल समझ करके उसमें रोने पर भी कोई लाभ नहीं सहन करना पड़ेगा तो सहन करके अपने कर्तव्य पालन करें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें जो सहन नहीं कर पाते हैं लक्ष्य से चित्त हो जाते हैं इसलिए तितिच्छा भी एक साधन है असद्धाते तो दैवी संपते है श्रद्धा संपत गुरु वेदांत वाक्य में विश्वास शास्त्र में विश्वास शास्त्रीय मार्ग पर विश्वास महापुरुष के प्रति श्रद्धा गु, गुरु गुरुवाक्य में विश्वास होने पर ही श्रवण श्रवण करता है श्रवण जन्य फल प्राप्त होता है मनन करता है श्रद्धा होने पर मनन करता है मनन करने पर ज्ञान होता है तो इसे कोई अधिकारी जब कर्म और उपासना से नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो वह नित्य सुख की प्राप्ति की इच्छा संसार में दुख ही दुख दिखता है विवेक होने पर जब विवेक नहीं होता है सुख सोच करके दौड़ता है विवेक होता है तो थक जाता है दिखता है सुख कहीं प्राप्त नहीं होता है यदि कुछ सुख प्राप्त होता है तो दुख अधिक है पूर्वा पर विचार करता है दुखम एवं सर्वम विवेक न विवेक करने पर योगियों के लिए होता है सब दुख ही दुख है विवेचन नहीं करता है तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा खाद्य खाते समय चटापट मिर्ची मसाला मिर्ची आदि बहुत खुश होकर खाते हैं दिखता है बहुत सुंदर बाद में जो रोग होता है कष्ट होता है तब तो छोड़ना पड़ता है जिसको कष्ट होता अनुभव किया वो फिर देखते ही निश्चय कर लेता है ये दुख कारण है दूर हट जाता है कोई विचार करके पहले से दूर हटता है जानता है दुख देने वाला है जब विवेचक भीवे, विवेक होता है तब तो ये संसार से वैराग्य होता है वैराग्य भी एक बड़ा साधन है ऐसे कोई अधिकारी नित्य सुख की प्राप्ति विशेष नहीं होने से परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है परमात्मा ही देश काल वस्तु परिच्छेद रहित आनंद रूप है विज्ञान ब्रह्म ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा होती है जो आत्यंतिक सुख की इच्छा है वही परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है वही मुमुक्षुत्व है कोई परमात्मा के नाम से नहीं जानते हैं मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं फिर भी सुख चाहते हैं सुख चाहते है नित्य सुख कभी मिले कभी नहीं मिले ऐसा सुख कोई नहीं चाहता है एकत्र सुख मिले अन्यत्रुख मिले ये कोई नहीं चाहता है सर्वत्र सुख मिले एक वस्तु से एक व्यक्ति से सुख मिले और कहीं से दुख मिले ये भी नहीं चाहते हैं सब से सुख मिले सब वस्तु से सब देश में सब काल में देश काल वस्तु परिचिन सुख कोई नहीं चाहता है जो देश परिचिन नहीं हो काल परिच्छिन्न नहीं हो और वस्तु परिचिन नहीं हो ईसा जो सुख है अनितिशय हमको जितने मिले उससे अधिक किसको मिल जाए तो दुख हो जाता है सबसे अधिक मिले यह सुख परमात्मा स्वरूप ही है और परमात्मा स्वरूप अपना स्वरूप वेदांत का सिद्धांत एक अद्वितीय आत्मा है आपका वास्तव स्वरूप ही है उसके अज्ञान से ही ये संसार जन्म मरण जरा व्याधि दुख सब है उसके ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है अज्ञान निवृत्ति होने पर संसार की निवृत्ति आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है इसी प्रकार कोई अधिकारी जो विवेक वैराग्य संपन्न होता है गुरु के पास जाता है गृहधारणिक मेगा अन्य मुंडक उपनिषद में भी गुरु के उपदेश से ही ज्ञान होगा कठोपनिषद में भी गुरु के पास जाना तब चाहता है जो संसार से वैराग्य विरक्त तो होता है साधन चतुष्ट संपन्न होता है ऐसे कोई अधिकारी शिष्य अथवा पुत्र को दध्यंग आथर्वण महर्षि ने उपदेश किया ईशावास्य यत्किंच जगत जगत तेन त्यक्न भुंजीता गृध कस्य धनम ईशावास्यम इदत्या जगत जगत सारा ब्रह्मा पृथ्वी में स्वलोक में, में। यत्किंच जो भी कुशे जड चतन स्थावर जम जो कुछ इदं शार्वं। इदं शार्वं जगत्या कुशेद यत्किंच ब्रह्मा सारे जगत जो कुशे सब ईशाष्यम ईश्वर न आच्छादन ईशा तृतीयांत है इस प्रातिपति इसका ईशा ईश्वर ईश्वर के, इश्वरे के द्वारा वास्यम वसा आच्छादन है ढाक देना चाहिए ये सारे जगत को ईश्वर से ढाक देना चाहिए सारे ब्रह्मांड को ईश्वर से ढाक देना ये उपदेश करते शिष्य को ऋषि तो ईश्वर से ढाकना क्या है यदि किसी वस्तु को ढाकने के लिए कहेंगे किससे ढाकेंगे ढाकनी चाहिए कपड़ा चाहिए किसे ढाकना है कभी ईश्वर से ढाकना है ईश्वर क्या है पता नहीं ईश्वर ज्ञान के लिए गुरु के प्यास आए कदी ईश्वर से ढाक दो तो ईश्वर से ढाकने का अभिप्राय है जिस प्रकार वस्त्र से ढाक देंगे नीचे जो वस्तु उस, दिखेगा नहीं दिखेगी नहीं ढाक ढका हुआ जो वस्त्र आदि वही दिखेगा नीचे कुआ धा, क्या ढका हुआ नहीं दिखेगा ईश्वर से ढाकने का था ईश्वर को ही देखे ये सब इस को नहीं दिखे यदि सर्प सामने है बिच्छू है आंख बूझ कर बढ़ जाएंगे तो भय तो नहीं लगेगा या भय लगेगा कपड़ा से ढांग देंगे तो कपड़ा से ढांगे तो भय लगेगा कपड़ा से ढांक कर कहीं बैठो बढ़ जाओगे भय लगेगा और यहाँ श्रुति कहती ईश्वर से ढाक दे वस्त्र को देखे और सारे प्रपंच को नहीं देखे ईश्वर भावना करे ये, है, पता है, पता है, तो सर्पा दि है वस्त्र ढाक ये वस्त्र है पट है पट है सोचते रहो तब तो भय नहीं लगेगा भय लगेगा सर्प है तो भय लगेगा तो ईश्वर सब कुछ है सब कुछ ईश्वर ईश्वर भावना करे सर्वत्र ईश्वर भावना करे ईश्वर भावना करें क्या यदि संसार दुखमय है वास्तव है ईश्वर भावना करने से दुख कहां चले जाएगा पैर कट गया कष्ट हो रहा है तो सोचे मैं सुख स्वरूप आनंद हो तो तो कष्ट होता है किंतु श्रुति जब कहती ईश्वर से ढाग दे ईश्वर भावना करे इसका अभिप्राय है ईश्वर से भिन्न जो है वास्तव नहीं है यदि वास्तव सर्प होगा तब तो ढकने तो पर भी भय लगेगा जी वास्तव सर्प नहीं वस्तु तो जान लिया सर्प नहीं है इसी प्रकार जान लिया जो कुछ दिखता है प्रपंच नहीं है ईश्वर ही है तब तो तभी सब ढक जाएंगे अब अभ, अभय कोई होगा संसार यदि वास्तव होगा जितने ईश्वर भावना करे भय निवृत्ति नहीं होती है भावना करके देखो बैठ करके ईश्वर भावना करते रहो जब तक ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार ज्ञान नहीं हो केवल चिंतन करते समय भी भय नहीं निवृत्त होता है श्रुति कहती ईश्वर से ढाक देने का अर्थ है ईश्वर को देखो और कुछ नहीं देखो यदि कुछ पदार्थ है नहीं देखने पर भी वो पदार्थ से भय होता है कष्ट होता है जब श्रुति कहती ढाक देना चाहिए इसका अभिप्राय पदार्थ सत्य नहीं है दिखता है झूठी वस्तु को ढाक सकते हैं झूठे वस्तु तो से हम छोड़ो उसको देखो नहीं कुछ यही नहीं मिथ्या यदि मिथ्या तो निश्चय हो गया तो प्लास्टिक से सर्प बना हुआ लकड़ी से बना हुआ कोई पदार्थ सिंह व्याघ्र आदि मिट्टी पत्थर से बना गया तो ये मान लिया जान लिया ये नहीं वास्तव नहीं है तो उसका ढकन हो गया ज्ञान हो गया तो दिखने पर भी उससे भय नहीं होगा वो ढक धाक गया ढकने का अर्थ नहीं पट कपड़ा से ढकने का समझ ला ये व्याघ्र नहीं है मिट्टी से बना गया ये सर्प नहीं प्लास्टिक का बना हुआ ये जब ज्ञान हो गया सब ढक गए तो ये ईश्वर चिंता चिंतन करके ये सब ईश्वर ही है बाकी कुछ भी नहीं है ये भावना करना यही ज्ञान प्राप्त करना यही ज्ञान का उपदेश है ईश्वर ही है और कुछ नहीं है ब्रह्मे वेदम आत्मे वेदम वासुदेव सर्वम बहुत श्रुति है सर्वम खलु इतम ब्रह्म पर ब्रह्म ही और कुछ भी नहीं है ऐसा ज्ञान हो गया तो सब को ढक सब ढक गए ईश्वर से ढकने का थे ईश्वर ही है और कुछ नहीं है ईश्वर का ही चिंतन करें बाकी नाम रूप में भेद दिखता है अज्ञान के कारण उसका चिंतन नहीं करें उपेक्षा करें ये मिथ्या है करके उसको छोड़ दे आग्रह छोड़ दे सर्वतो जो दिखता है नाम रूप को छोड़ करके परमात्मा चिंतन करे ये परमात्मा चिंतन करना परमात्मा का साक्षात्कार करना सर्वत्र परमात्मा है परमात्मा से भिन्न जो नाम रूप दिखता है मिथ्या के कारण सपना में पदार्थ नहीं होने पर भी बहुत दिखते हैं देखने पर सत्य नहीं होता है इसी प्रकार अभी बहुत दिखने पर भी सत्य नहीं एक ईश्वर ही सत्य है उसे ढाक देना चाहिए ईश्वर ही ईश्वर से भिन्न और कुछ नहीं है तो साधक पूछेगा मैं फिर क्या हूं ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है तो साधक क्या है ईश्वर से भिन्न है यदि एक साधक ईश्वर से भिन्न होगा सब कहेंगे हम भिन्न है सब खड़े हो जाएंगे कोई भिन्न नहीं है तो जो साधक है आह मस्मि परम ब्रह्म यही चिंतन करके यही ब्रह्म पर ब्रह्म स्वरूप आप हो आपसे बिना कुछ भी नहीं है सारा जगत सौ गया यही त्याग है, तेन त्यक्त था इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने पर उसके लिए यह कहा गया उसका अधिकार त्याग त्यक्त शब्द त्यज धातु से निष्ठा प्रत्यय ये कर्मणि नहीं है भाव कर्मे में तो निष्ठा प्रत्यय होता है किंतु यहां भा सकर्म का धातु तो कर्मणी होता है यह सकर्म का धातु होने पर यहां भाव में है नपुंसक भाविक तह नपुंसक में भाविक तह त्यक्त का था त्याग भाव में त्यक्त हुआ त्यक्तम मतलब था जिसका त्याग किया गया ऐसा नहीं त्यागे न क्योंकि जो पुत्र त्यक्त हो गया मर गया छोड़ दिया वो क्या रक्षा करेगा इसलिए त्यागे न भूंजी यही तेन त्याग ना वही त्याग है सब आत्म चिंतन करे आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है यही हो त्याग ईश्वर आत्मा भावना से युक्त हो गया तो आगे सब का त्याग करना है पुत्र पुत्रादेश संयास में अधिकार उसका पुत्रषण वित्त सब का त्याग ऐसा का यदि पर ब्रह्म स्वरूप है उसे भिन्न कुछ नहीं है किसकी इच्छा करना है सबका त्याग एसना का त्याग संकल्प विकल्प का त्याग सब त्याग करके सन्यास शब्द का त्याग ऐसा तो सन्यास मुख्य है सब इच्छा का त्याग उस त्याग से भूंजी था पालन कर आत्मा की पालन आत्मा की रक्षा करो आत्मा का पालन क्या है बुद्धि को उसमें स्थिर कर रखो स्वरूप में स्थिर हो जाओ स्वरूप अवस्थान ही यही आत्मा का र... आत्मा की रक्षा है उसकी पालन करो पालन है पालन का अर्थ स्वरूप आत्मा का पालन करो था बुद्धि का आत्मा का पालन है आत्मा स्वरूप में स्थिर बुद्धि को लगाओ बुद्धि आत्मा में लगे और कहीं नहीं जाए यही करो और कुछ नहीं करना है जब आत्मा में बुद्धि स्थिर है तो कोई संसार में दुख नहीं और कुछ नहीं करने का नहीं कुछ कर्तव्य नहीं है बुद्धि स्थिर नहीं होने पर संकल्प विकल्प संसार दुखो यहां दुखो वहां दुखो सर्वत्र दुख सर्वत्र दोष सब दिखता है दुख दोष देकर के वैराग्य होना चाहिए नहीं कि दुख दोष देकर के दोष दृष्टि करके अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए यहां दुख है यहां दुख है यहां खराब है तो वो खराब है हम चल जाएंगे साधन छोड़ देंगे कोई कहते इतने दिन में तपस्या किया क्या मिला कुछ साधन करना जरूरत नहीं जाए तो संसार में जाओ कुपम पता कुपम में गिरो संसार से वैराग्य होना चाहिए लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए जब स्वरूप में स्थिति है तो संसार में कोई कुछ नहीं आपके विरोधी कोई नहीं कोई दुख देने वाला नहीं कोई खराब नहीं माया त्रिगुणात्मक माया का कार्य है माया मिथ्या है माया माया के कार्य में मिथ्या तो बुद्धि कर लिया आत्मसत्य ज्ञान हो गया बस स्वरूप में स्थित जो ज्ञानी सन्यासी है उसके लिए कहते हैं नियम मां गृह कश्य तुद्धन ग्रभिकांक्षाए अत्यधिक इच्छा इच्छा नहीं करो किसी के धन को कश्य से धनम किसी के भी धन को अपने दूसरे धन की इच्छा नहीं करो मिथ्या विषय की इच्छा जो सपना वस्तु को जगने के बाद सपने में कुछ देखा उसकी इच्छा कोई नहीं करता जानता है झुटा है जागृत वस्तु की इच्छा होती क्योंकि सत्य लगता है यदि मिथ्यात्व बुद्धि हो जाए इच्छा होती नहीं नियम इच्छा नहीं करो इच्छा होती जब ईश्वर भावना नहीं करते हैं अन्य चिंतन करते हैं तो राग द्वेष ईश्वर भावना करेंगे राग द्वेष नहीं उसके नियम विधि है ये सन्यासी के लिए नियम नियम है कि आत्म चिंतन नहीं करो अन्य किसी की इच्छा राग द्वेषा नहीं करो कश्यप धन में यह भी अर्थ है कश्यप आक्षेप में किसका धन है धन कहा है कौन धन का मालिक कौन है किसका है किसकी इच्छा करे आत्मा से भिन्न कुछ भी भिन है तो क्या करे ये एक मंत्र के द्वारा पूरा वेदांत का उपदेश हो गया ईशावा सेवम कह करे सब कुछ परब्रह्म ही है। इसे परब्रह्म चिंतन से सबका का ढाक का निकात सबका त्याग कर दो स्वामिथ्या सर्वत्र पर ब्रह्म चिंतन करो उससे भिन्न जो भी दिखता है मिथ्या है ऐसे सर्वपत ब्रह्म ज्ञान होने पर वही त्याग हो जाता है उसके बाद सब ऐसा का सन्यास मिथ्या वस्तु की इच्छा नहीं करे सब छोड़ करके आत्मा का पालन बुद्धि को स्थिर करो आत्मा में स्वरूप में अवस्थान हो जाओ और कुछ करने का नहीं ज्ञान के बाद संन्यास पूरा त्याग और कुछ नहीं संकल्प विकल्प इच्छा सब त्याग कर स्थिर हो जाओ और आगे नियम है इच्छा नहीं करो जो कुछ शरीर धारण के लिए उस उससे तक इच्छा नहीं करो मृह कशन इसमें पूरा उपदेश हो गया उत्तम अधिकारी को यदि साधन चतुष्ट संपन्न है तो इतने उपदेश से भी ज्ञान हो जाएगा किंतु जब ऐसे ज्ञान नहीं होता है अज्ञानी है संसार में आसक्ति है तो तो सन्यास सरल नहीं है ऐसा त्याग, त्याग आत्मज्ञान निष्ठा नहीं होती है आत्मा की रक्षा नहीं कर पाता है तो जो अनात्मज्ञ है अज्ञानी है अंतकुण शुद्ध नहीं हुआ उपदेश ज्ञान नहीं होता है और संसार से वैराग्य नहीं होता है तो दो ही मार्ग है निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग का उपदेश कर सन्यास ज्ञान जो उसमें अधिकार नहीं उसके लिए प्रवृति आरु रुक्ष मुनि योगम कर्म कारण मुच्यते योग कारण मुच्च्य भगवान गीता ने कहा गीता में भगवान ने कहा जब तक योग में आरूढ़ नहीं हुआ आरु कर्म करे योग में स्थित हो गया वैराग्य हो गया विवेक हो गया तो समह सब ऊपर दिता सन्यास तो जो अभी संन्यास के लिए अधिकार नहीं खाली दीक्षा के लिए नहीं कोई भी तो तो दीक्षा के लिए नहीं किन्तु त्याग संन्यास नहीं कर पाता है संसार वस्तु की इच्छा है विवेकन हिमन से आत्मज्ञान नहीं होता है एक अद्वितीय ब्रह्म कैसे होगा ये सारे जगत मिथ्या कैसे सत्य दिखता है तो उसके लिए कहते उसके लिए कहते कर्म करे और जीवित तो रहना चाहता है तो जीवित रहने के लिए यहाँ विधान नहीं आगे मंत्र में जीने की तो इच्छा होती है जीने की जो इच्छा होती है वो कर्म करते हुए ही जीवित जीवित अर्थात कर्म का विधान किया कर्माणी जिजि विषे शतम समा एवं तोय नान्य तो न ना कर्म लिप्य ते न रे कुन एव यह कर्माणि शतम समा जिजी इस लोक में अभी जो कर्म में अधिकारी मनुष्य जन्म प्राप्त किया कुरबन एव कर्माणी कर्म करते हुए ही सतम समा जिजी विषेष सो वर्ष जीने की इच्छा करे शब्दार्थ जीने की इच्छा करे जी जी जीने की इच्छा होती है उसका अनुवाद करके यहां विधान किया जो जीने की इच्छा होती जीने की इच्छा करते है कुरबन कर्म करते हुए ही कर्म करते हुए ही जीवित रहे कर्म जो विहित तो कर्म कर्म करने के लिए कर्म शब्द से चरणात्मक और कर्म तारकी लोग को कहेंगे चलता ही भी कर्म हाथ हिराता है कर्म वायु में चलता है तो कर्म होता है वायु में भी ये कर्म को यहां कर्म नहीं कहा गया और धन कमाते हैं कृषि वाणिज्य सेवा आदि करते हैं परिवार पालन करते लोग परिवार धन कमाए बच्चे बच्चे के लिए मकान बना दिया अपने मकान बना करके सुख से रहा कहते हम कर्म योगी हैं क्योंकि कर्म हम करते हैं कोई साधन करने के लिए कहेंगे उपासना के लिए भक्ति के लिए नहीं हम तो कर्म योगी हैं हम कर्म करते हैं क्या कर्म करते हैं बच्चे के लिए सब मकान अलग, अलग अलग बना दिया सबके लिए व्यवसाय के लिए अलग कर दिया सब व्यवसाय व्यवसाय धन सम्पत्ति बहुत है और सुख से रहते बड़ा कोई कमते नहीं ये कर्म ये कर्म नहीं है बच्चे पालन पोषण करना घोसला मकान करना पशु पक्षी भी करते हैं कुत्ते बिल्ली भी बच्चे पालन करते हैं बच्चे पैदा करना पालन करना और उनके लिए कुछ मकान बना दिया ना ये पशु पक्षी भी करते ये कर्म नहीं ऐसा करके कर्म ये को नहीं कहते वेद विहित वेद में जो वर्णाश्रम धर्म विधान किया गया वो कर्म करे जिस वर्ण में है जिस आश्रम है वह आश्रम वर्ण भीत तो कर्म करे कर्म करते हैं ही जीवित रहे वर्णाश्रम धर्म करना अनुष्ठान करना धर्म धर्मेण तपसा हरि तोषणाथ साधन प्रभवत पुंसा वैराग्यादि चतुष्ट वर्णाश्रम धर्म करने से ही तपस्या से ये वर्णाश्रम धर्म करना ही तपहे निष्काम कर्म करने पर हरि हरितोषणाथ परमात्मा की प्रसन्नता से साधन चतुष्ट अधिकारी होता है साधन चतुष्ट से युक्त होता है अधिकारी तो ये कर्म है जो वर्णाश्रम विहित कर्म वेद विहित जैसे कर्म कहा गया ऐसे कर्म करते हुए ही रहे अपनी इच्छा से हम ऐसे करेंगे क्या हो जाता है ये क्यों नहीं करेंगे ये नहीं जैसे कहा गया शास्त्र में ऐसे कर्म करना शास्त्रीय कर्म और कर्म करते हुए निष्काम फल इच्छा रहते होकर कर्म करते हुए जीवित रहे इससे अतिरिक्त एवं तोयथाई तो नास्ती ये न कर्म नरे न लिप्य थामे नरम अभिमानी में अन्य कोई प्रकार नहीं है अपने अनाशम भीत कर्म अनुष्ठान करके ही जीवित रहो उससे अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है जिसे कर्म से लिप्त नहीं होगा अवश्य ही कर्म से लिप्त होगा कर्मण बदते जंतुर्द्या से विमुचते तस्मात कर्म न करवंती यतः पारदर्शी कर्म से जंतु बंधन को प्राप्त करता है विद्या ज्ञान से मुक्त होता है इसलिए जाति लोग पारदर्शी कर्म नहीं करते हैं कर्म से बंधन होता है पुण्य कर्म से यद्यपि स्वर्गादि की प्राप्ति होती है तो भी जैसे सोना कड़ी से हाथ को बांध लिया तो क्या बंधन है सोना से हो तो भी बंधन है पुण्य कर्म होने पर भी बंधन इसलिए स्वर्ग को तो जाएगा स्वर्ग में सुख भोग करेगा उसके बाद फिर नीचे आएगा मोक्ष नहीं होगा जन्म मरण की प्राप्ति होती है इसलिए ही बंधन संसार बंधन का कारण है पुण्य पाप सब कर्म है तो कर्मणा बद जंतु कह कहकर कर्म से जंतु बंधन को प्राप्त करता है अस्रुति यहां कहते कर्म करते ही जीवित रहे यदि कर्म बंधन का कारण तो कर्म का विधान कैसे किया गया किस कर्म का विधान किया गया तत्कर्म विद्याया है वही कर्म जो बंधन का कारण नहीं हो वही कर्म करने के लिए विधान किया गया विद्या जो मुक्ति का साधन हो जो कर्म बंधन का कारण नहीं ऐसा कर्म करने के लिए कहा गया ऐसा कौन कर्म है जो बंधन का कारण नहीं कर्मणा बद जंतु सब कर्म बंधन का कारण असंविधाधिक कर्म भी बंधन का कारण तो कौन सा कर्म है जो बंधन का कारण नहीं होगा यज्ञार्थात कर्मोन्त्र लोकोयम कर्म बंधन भगवान ने कहा गीता में यज्ञार्थात कर्मत्र यज्ञ के लिए जो कर्म है उसको छोड़कर करके अन्य कर्म बंधन का कारण है अर्थात यज्ञ के लिए जो कर्म होता है बंधन का कारण का नहीं यज्ञ के लिए क्या कर्म है यज्ञों वही विष्णु विष्णु है भगवान यज्ञ विष्णु विष्णु भगवान का नाम है परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वो बंधन का कारण नहीं होता है अन्य सब कर्म बंधन का कारण परमात्मा के लिए कर्म का अर्थ जो कर्म पुण्य करते हैं परमात्मा को समर्पण करें उसके फल की इच्छा नहीं करें कुरबन एव इसलिए एवं कर दिया कर्म करते हुए ही कर्म ही करो न फलेश मा फलेश फल में अधिकार नहीं है कुर एव कर्म करते ही जीवित रहे फल की इच्छा नहीं करें यही है निष्काम कर्म करें परमात्मा को अर्पण करना निष्काम होकर कर्म करना यही कर्म यज्ञ अर्थात कर्मो न्यत्रोको कर्म बंधन का परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है उससे अन्य कर्म बंधन का कारण है परमात्मा के लिए जो कर्म है तत्कर्म वो तो बंधन का कारण नहीं वही कर्म यहां विधान किया गया निष्काम होकर के कर्म करें कुछ कर्म सकाम कर्म है अग्निहोत्र आदि कर्म है नित्य कर्म है नित्य कर्म नैमित कर्म नित्य करे और काम्य कर्म भी यदि निष्काम होकर करे फलैसा रहित तो होकर करे वो निष्काम कर्म हो जाता है वो अंत कोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है जितने कर्म शास्त्र भीते सब कर्म निष्काम होकर करे तो अंत गुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन तमेतम तो वेदानुवचन ब्राह्मण विविधि संत यज्ञ नपसा यज्ञ दान तपसव ज्ञान प्राप्ति का साधन ऐसे कर्म करते रहो इससे तुमको कर्म बंधन नहीं होगा नहीं तो और कोई दूसरा प्रकार नहीं अन्यथा इत इत अन्यथा नास्ति इस अन्य प्रकार कोई है नहीं जिसे नरे कर्म न ना लिप्यते नाभिमानी तुम में कर्म लेप नहीं होगा अन्य कोई प्रकार नहीं जो विहित तो कर्म है वन्नाशम वित वो कर्म करे निष्काम होकर के उससे अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार नहीं अर्थात यही करना चाहिए अज्ञानी को में वेद उपदेश किया ज्ञान उसके बाद कर्म करने के लिए कर्म मार्ग का उपदेश किया दो ही मार्ग है दो मार्ग में ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये कर्म निष्ठा का उपदेश किया गया अभी ज्ञान की स्तुति ज्ञानी की स्तुति के लिए अविद्वतिक की निंदा करने के लिए आगे मंत्र है जो कर्म करने के लिए कहा गया अज्ञानी कर्म करने पर उसका फल प्राप्त करेगा निष्काम होकर कर्म कलांत ठीक थी। है अज्ञानी की निंदा करते हैं न निंदा निंदम निंदित तुम प्रवर्तते अभी तु विधेय स्तो तुम कहीं निंदा करते हैं तो निंदा करने के लिए निंदा की प्रवृत्ति नहीं होती विधेय की स्तुति के लिए निंदा होती है अविद्वत की निंदा होती है विधेय ज्ञान की स्तुति के लिए ज्ञानी के अथवा ज्ञान की ज्ञान के द्वारा ज्ञानी की भी स्तुति होती है इसलिए यह अविद्वत निंदा असुरिया नाम तेलोका अंधे न तम सावृता प्रत्याभिगछती ये कैचात्मनोजना असुरिया नाम तेलोका अंधे न ये के आत्मा नाम प्रीत्य अभिगछं असूर्या असुस रमंते असुर है सुर से विपरीत असुर भी है जो प्राण में रमन करते हैं विषय ग्रहण करके सुखी होते असूर्य असुर है असुस असुर प्राण असुर रमन्ते विषय ग्रहण करके तृप्त होने वाले और अरुदेव से विरुद्ध होने के ना असुर है वस्तुतः अध्यय परमात्मा साक्षात्कार ज्ञान उसके अपेक्षा बाकी सब असुर के तुल्य है देवता आदि असुर तुल्य है असुरिया नाम ते लोका अंधे लोक नाम प्रसिद्ध है ये लोक कर्म फल ऐसा है असुरिया जो असुर के स्वकीय लोक है असुरिया असुर के स्वकीय लोक है असुरिया ये लोक है लोक का तो कर्म फल लोक्यंत भुज्यंत लोका कर्म फल लोका उसको प्राप्त करते ही ऊसा लोक कैसे अंधे न तमसा आवृता तमहे अज्ञान अंधकारात्मक अज्ञान से आवृत ढका गया अज्ञान तमसा अदर्शनात्मक अज्ञान तमसा अंध अज्ञान अदर्शनात्मक अंधकार अज्ञान अज्ञान अंधकार से ढका गया अज्ञान अंधकार से ठका गया तांग प्रत्य त्यागंति प्रत्य मर करके देह को छोड़ करके उनको प्राप्त करते हैं स्वर्ग से लेकर स्थावर तीर्णात् सबको प्राप्त करते हैं यही असूर्योक कहा असूर्योक है स्थावर वृक्ष तीर्ण से लेकर के देवता स्वर्ग आदि जितने सबको प्राप्त करते हैं कौन ये के आत्म हो जो अज्ञानी है उनको कहा आत्मघाती आत्महन आत्मान भ्रांति आत्महन अज्ञानी है अज्ञानी के साथ में कि हत्या करते हैं अविद्या के कारण आत्मा विद्यमान होने पर भी उसका तिरस्कार करते यही आत्महनन है आत्मा विद्यमान होने पर भी उसका जो फल है जा आजर, आत्मा अजर है अमर है उसका ज्ञान नहीं होता है जैसे कोई मर गया जैसे ज्ञान नहीं होता है सामान्य अज्ञानी लोग आत्मघाती कहते हैं आत्मघाती की बड़ी निंदा की गई वो आत्मघ्न आत्महन जना आत्मघाती लोग लोको, ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं स्थावर भाव को वृक्षतीर्ण आदि बन जाते हैं योनि माने प्रपद्यंते शरीर ही न स्थानुमन्य अनुसंति यथा कर्म यथा श्रुतम जैसे कर्म उपासना उसके अनुसार कोई योनि मनुष्य पशु आदि को प्राप्त करते हैं कोई स्थानों स्थावर को प्राप्त करते है कोई पशु पक्षी बन जाते है यही सभी ये असुर इसको प्राप्त करते अज्ञान से ढका गया ये ये सब स्वर्ग से लेकर के स्थावर इसको ही प्राप्त करते जन्म मन को प्राप्त करते हैं जिस आत्मा के हनन के कारण अज्ञानी संसार को प्राप्त करते हैं और ज्ञान हो जाने पर मुक्त हो जाते हैं वो आत्म तत्व क्या है उसके लिए अभी कहते हैं पहले ज्ञान का उपदेश किया गया उसके बाद प्रभुति मार्ग कर्म का उपदेश किया गया उसके बाद अविद्वान की निंदा की गई ज्ञान की स्तुति के लिए अभी आत्मतत्व के स्वरूप कहते हैं अन्यदेक मनसो जबियो नई न देव तद्धावो पूर्वमर्षत तोन्यानति तस्मोहत ऋष्वा दाती अनिजत एकम अनजत एजिर कम्पने चन वर्जित अनिजत चलन नहीं स्थिर है एकम अद्वितीय आत्म तत्व मनस हो जबी हो मनुष्य भी शीघ्रगामी है एक तो कहते अचल है दूसरे कहते मनुष्य भी शीघ्रगामी गामी सौसे दौड़ने वाला जाने वाला जोर से मन है मन नहीं जाकर के भी दूर देश में पहुंच गया एक क्षण में ब्रह्मांड घूम लेगा एक क्षण मन को मिला कहाँ कहाँ घूम जाता है बैठा हुआ ध्यान करने के लिए मन अपने कहाँ कहाँ घूमता है लगता है हम ध्यान करते हैं मन सबसे शीघ्र है और यह मनुष्य सभी जव्य है आत्म तत्व से जव्य क्या है मन जहां जाता करे जाता है मन जब सूर्य का चिंतन करता है कहता हैं मेरा मन वहां चला गया यहाँ बैठ के यदि दूसरे स्थान का चिंतन करते मन वहां चला गया जाता नहीं वहां को जिसको विषय करता है मन वहां चला गया कहते तो मन जहां जाकर पहुंचे वहां आत्म तत्व तो तो पहले से है क्योंकि व्यापक है मन में उसका प्रतिबिंब चिदाभाष होता है भी मन जहां गया पहले से पहुंचा हुआ जैसे आत्म तत्व तो तो वहां इसलिए उनसे शीघ्रगामी हुआ अनेजत कंपन रहित चलन रहित होकर के भी सर्वव्यापक होने से मन जितने दूर दौड़ कर जाकर पहुंचे वहां पहले से पहुंचा हुआ जैसे इसे मनुष्य भी शीघ्रगामीना देवा ना आपन आपनबद पूर्व मरषदेव देव सदस्य इंद्रिय द्योतनवान प्रकाशमान चकुरादि इंद्रिय आत्म तो, तो प्राप्त नहीं करते हैं पूर्व मरषद वो व्यापक है पूर्व पहले स्थित है इंद्रिया जहां जाएंगे वो पहले से है तो इतने आगे दौड़ता है इंद्र उसको विषय नहीं कर पाते हैं मन से शीघ्रगामी का अर्थ है मन जब जाता है पहले से ही स्थित है पूर्व अर्षद अर्षद ऋषि का अत्यर्थ का पहले स्थित है कि आकाश के जैसे व्यापी सर्वव्यापी है तथाव तो अन्य अत्यति तिष्ठत तत्तिष्ठत अन्ञान धावत अत्यति स्थिर रहता हुआ तिष्ठत स्थिर रहता हुआ अन्य सबको अतिक्रम कर लेता है अन्य किसको धावत बैठने वाले को अतिक्रमण करने का बड़ी बात नहीं दौड़ने वाले को भी अतिक्रमण कर लेता है स्थिर जितने दौड़ते को अतिक्रमण कर लेता है, है, तो है कारण का यहाँ भी है जहां दौड़ कर पहुंचेगा वहां भी है सर्वव्यापक होने से सबको अतिक्रम करके जहां दौड़ कर कोई पहुंचे उसके पहले भी वहां स्थित है इसे स्थिर रहते हुए अन्य दौड़ने को अतिक्रम करता है तस्म अपा सति ऐसा सती होते हुए हिरण्य गर्भ प्राण अभिमानी ये कर्म फल विभाजन करता है धारण भी करता है ये परमात्मा रहते हुए अपने कर्म फल अपो दधाप कर्म तस्मीन सति मातोरीषा अपो दधा मातुस्वण हो गया वायु हिरणगर गर्भ ब्रह्माई ओ आपह कर्म अपल विवाह करता है प्राणियों के कर्म फल देता है इसके भय से सब प्रवृत्त होते हैं भिषा अस्मात बात पर्वती श्रुति में कहा गया ये इसी श्रुति मंत्र के द्वारा बताया तस्मिन सती ये तात्पर्य ग्रह का लिंग है ये क्या होता है युक्ति उपक्रम उपसहारभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति लिंगम तात्पर्य निर्णय शास्त्र का तात्पर्य किसमें उसका निर्णय करने के लिए तात्पर्य ग्राहक ज्ञापक लिंग लिंग ही ज्ञापक चिन्ह छे उपक्रम उपसंहार अभी बताए गए मंत्र में इसमें मातृषा दधाती और तस्मिन ये युक्ति है जो समर्थ होते हुए भी अग्नि वायु सूर्य आदि सूर्य चंद्र आदि प्रवृत्त होते यम आदि नियत प्रवृत्ति है तो कोई एक है जिसके कारण ये नियत प्रवृत्ति अन्य अन्यथा अनुपति से सिद्ध होता है कोई एक है परमात्मा सर्व सर्वनयामक ये आत्मतत्व का कथन करने के बाद फिर उसे आत्मतत्व को आने के बाद और एक मंत्र है इसमें भगवान भाष्यकार कहते है मंत्रों का जामित अनास्त आलस्य नहीं है उपदेश करने वाले क्यों आलस्य नहीं होता है शिष्य को ज्ञान प्राप्त करने तक तो उपदेश करना चाहिए मंत्री उपदेश करते वेद भगवान श्रोता थक जाता है वेद भगवान थकते नहीं उसी तत्व को पुनः पुनः कहते हैं फिर आगे वही तत्व को कहते तदे जति तद नई जति तद दूरे तद्दी के तदंतर से तदु सर्वस्या से बाह्यत तद आत्म चलता है ता नहीं जती नहीं चलता है चलता भी है और नहीं भी चलता है चलता है तो कैसे नहीं चलता है नहीं चलता है तो चलता कैसा है ये देखे स्वभाव तो निरुपाधि के स्वरूप से स्थिर है चलता नहीं और उपाधि को लेकर के उपाधि चलते समय चलता जैसे वस्तु तो, तो चलना चलन वर्जय तो दोनों एक नहीं हो सकता है निरुपाधिक स्वरूप से निश्चल नहीं जती सौपाधि की उपाधि के चलने पर औपाधि के रूप से चलता जैसे लगता है तदूर है तदू अंतिक तद उंत दूर में है और पास में भी है दूर में है अज्ञानी के लिए प्राप्ति के लिए कितने वर्ष कोटि सत्य लगता है तो भी प्राप्त नहीं कर सकता है तद उंतिकी सबसे अंतिक है अंतिक समीप अपना स्वरूप ही है जितने समीप है अपने से भिन्न जितने समीप है उससे भी यह समीप है समीपतम से भी समीप है समीपतम होगा अपने से भिन्न अपने पास में कोई हो तो किंतु ये और समीप है क्योंकि वो स्वयं स्वरूप है अपना स्वरूप ही तु अंत के व्यापक है निरतिशय सूक्ष्म रूप है आत्मा तद अंतर अश्य सर्वस्व सबके अंदर है तद एक आत्म तत्व है सब के अंदर है अंतर सर्वस्य सब के अंदर है तो बाहर तो नहीं होगा इसलिए अस्य तद अपि बाहर भी है सब के अंदर में है के बाहर भी है तूर तो में जैसे अज्ञानी के लिए और समीप में अपने स्वरूप से सब के अंदर भी सब के बाहर है जैसे आकाश प्रज्ञान घन एक रस आत्म तत्व है आकाशवत सर्वगत नित्य सर्वगत और नित्य गत्य सर्वाणि भूतानि यु सर्वाणी भूतानी आत्मनेवापश्यति ततो तथो नीजुगुपते जो मुक्षो ऐसे देखता हे सर्वाणी भूताने आत्मनिवा सारे भूत भूतभौति प्रपंच अपने आत्मा में देखता है सारे भूत प्रपंच आत्मा में आत्मा देह के अंदर है बाहर भी सर्वव्यापक है और सर्वभूत फिर कहा है? आत्मा कहा है सर्व सर्वभूत आत्मा सारे भूत में आत्मा को देखता है आत्मा में संपूर्ण भूत है और आत्मा सर्वभूत में है तत्व नबी को सबते तो उसके बाद घृणा नहीं करता है किससे घृणा तो होते अपने से भिन्न को देखे दुष्ट हो तो तो आगे एक भेद दर्शन नहीं है कोई दोष नहीं आत्म स्वरूप है संपूर्ण भूतों का आत्मा में देखना रज्जु है सर्प ज्ञान हुआ तो कहते रज्वाम सर्प ज्ञानम रज्वा में सर्प ज्ञान का था रजु नीचे ऊपर सर्प ऐसा नहीं रजू के विषय में सर्प ज्ञान राजू को सर्प समझना उसको कहते रज्वाम सर्प सोतो रजत मिदमित ज्ञानम सुक्ति में रजत ज्ञान सुक्ति को ही रजत समझना समझना सारे भूत आत्मा ही है अर्थात अब आत्मा में अध्यस्त है संपूर्ण भूत आत्मा में अध्यस्त आरोपित है आत्मा से ही नहीं अध्यक्ष आत्मा है और आत्मा भी में है सारे भूत में सत्ता स्फूर्ति प्रद के अंदर बाहर रूप से आत्मतत्व तो है जैसे आकाश सबके अंदर भी है सबके बाहर भी है आत्मतत्व तो सर्वभूतम है ऐसे इस सूत्र में इस सूत्र में कहा गया जब भगवान ने कहा यो पश्य सर्व सर्वच मयि पश्य तस्म न प्रणश्यामी सच मे न प्रणश्यति भगवान कहते यो मश्य सर्व सर्वच मयी पश्यति परमात्मा सर्वत्र है और सब कुछ परमात्मा में है यहाँ कहते संपूर्ण भूत आत्मा में है और आत्मा सर्वत्र है तो ये आत्मा परमात्मा एक ही एक अद्वित तत्व है उसे भिन्न कुछ भी नहीं ईशावाशम कहकर के जो एक आत्मतत्व का उसे आत्मतत्व में सारा ब्रह्मांड अध्यस्त है आरोपित तो है वास्तव नहीं है और आत्मतत्व तो सर्वत्र अधिष्ठान सत्ता स्फूर्ति देने वाला अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्थ की सत्ता दिखती है रज्जु में सर्प नहीं है रज्जु है तो सर्प दिखता है रज्जु को हटा दिया तो सर्प नहीं दिखेगा सर्पो अस्थि करके जो सर्प में सत्ता दिखती है रज्जु की सत्ता रज्जु जब तक तो दिखते है, सर्प दिखेगा रज्जु को ढक दिया तो रज्जु में जो सर्प है रज्जू को ढक दिया तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु के स्पूर्ण होने पर ही सर्प स्पूर्ण होता है रज्जु त्ञान तो नहीं होने पर इसी प्रकार अधिष्ठान सदरूप ब्रह्म उसकी सत्ता अध्यस्त में सारे प्रपंच में सत का स्पुरन होने पर तस्य भाषा सर्विद विभाव भानतम अनुभाव माग्य मंत्र आएगा उसी तत्व सब को सत्ता स्पूर्ति देने वाला है इसी सत्ता से स्पूर्ति में आत्मा रहता है ऐसे जो जान लेता है उसके बाद ज्ञान होने के बाद किसी घृणा नहीं करता है इसी अर्थों का आगे मंत्र भी कहता है सर्वानि भूतानि आत्मे बाबू तत्र को मोह कशोक का एक स्मिन आत्मा में जिस अवस्था में जिस आत्मा में हो अथवा तो जिस काल में हो सर्वान भूतानी आत्मा एव अभूत संपूर्ण भूत आत्मा ही हो गया सारे भूत आत्मा ही हो गया सर्प हो गई सर्प सर्प करके भाग रहे थे रज्जु को देख लिया कहते सर्प हो गई सर्परज्जु कैसे हो जाती रज्जु ही हो गई रज्जु ही पहले थी अज्ञान इस स्वर दिखता था ज्ञान हो गया तो रज्जु ही है इसी प्रकार संपूर्ण तो आत्मा ही हो गया आत्मज्ञान हो गया आत्मा से भिन्न कुछ नहीं अज्ञान के कारण पदार्थ दिखता है अज्ञान नष्ट हो गया सारे पदार्थ आत्मा नहीं हो गए ऐसा किसका होता है बीजानतः तो ज्ञानी का जो साक्षात्कार कर लेता है बीजानतः तो जिस समय सब भूत आत्मा ही हो गई आत्मा से कुछ नहीं रहा तत्र तस्मिन आत्मा ने उसी आत्मा में उसी अवस्था में काल में उसी काल में अथवा उसी आत्मा में दोनों प्रकार यहा थे जस्मिन काल अथा जिस आत्मा में तस्मिन काले उसी समय अथा उसी आत्मा में ज्ञानी की आत्मा में ज्ञानी में को मोह कह मोह क्या है शोक क्या है एकत्व अनुपष्यत एकत्व का जो साक्षात्कार कर लिया शोक मोह कहा है या को मोह को शोक कम किम शब्द है आक्षेप में आक्षेप का अर्थ है में क्या मोहे क्या सोखे कोई कहेगा यहां बैठ कर हम भोजन कर लेते डांट कर बोलते बहां कहाँ बैठना यहां कहा बैठना मतलब यहां नहीं बैठना ये किम शब्द आक्षेप में कोई कहेगा हमको दे दो हम कहा से देंगे हम क्या देंगे हम तो साधु हमारे पास कुछ नहीं मांगने वाला मांगते हमको दे दो चाहिए हम कहाँ से देंगे हम क्या देंगे तो ये डांट किम शब्द आक्षेप में प्रयोग होता है क आगछती कौन आ रहा है प्रश्न है कौन है वहा कौन है कोई नहीं अर्थात आक्षेप होता है को मोह कह शोक में आक्षेप किया गया क्या मोह है क्या शोक है अर्थात शोक मोह का अत्यंत अभाव है आत्म तत्व का एकत्व अनुपश्यत अनुपश्यत है दृष्ट धातु ज्ञानार्थक है उसके पहले अनु अनुका पश्चात सर्वत्र श्रुति आचार्य के उपदेश से ही ज्ञान होता है इसलिए श्रुति आचार्य उपदेश के पश्चात जो साक्षात्कार कर लिया उसको शोकमोह कहा है शोक मोह का आत्यंत अभावोह का आक्षेप करके संसार का उच्छेद हो जाता है ज्ञान होने पर संसार कारण मूल के साथ अविद्या के साथ सब उच्छेद हो जाता है ज्ञान से जो सब मंत्र के द्वारा के आत्मा आत्मा स्वरूप का स्पष्टीकरण यहाँ कहते हैं है, आगे मंत्र में सपर्यगा शुक्रम कायम्रण मनार शुद्धम पापबीद्ध कबीर्मन भूषातर्थन आत्मा परियगात तीभ्य सामत्मा पर्यगात सबुर व्यापक गरी समता सबुर व्याता काशी जेसे शुक्र शुभ्रकाशे शुक्र ज्योतिष प्रकाश वाला है अकायम अभ्रणम अकायम काय शरीर शरीर रहित तो। आगे अब्रणम अस्नाविर कह करके व्रण रहित तो, सिरा रहित तो, कह करके स्थूल शरीर रहित तो कहेंगे अब्रणम अस्नावीर कह करके किसका निषेध होगा स्थूल शरीर का इसलिए यहां कायम कह करके सूक्ष्म शरीर का निषेद करना काय शरीर रहित सूक्ष्म शरीर रहता अकाय शब्द से कहा गया व्रण होता है क्षत स्नावीर है स्नावा सीरा जिसमें स्नावीर अस्नावीर का सीरा रहित ये कह करके स्थूल सर का निषेध हो गया अगे शुद्धम शुद्ध है निर्मल मल रहित मल तो सबसे बड़ा है अविद्या सबसे बड़ा मल है अविद्या निर्मल कहेंगे तो अविद्या मल रहित ये शुद्धम कहकर के अविद्या मल का निषेध कर दिया अर्थात कारण शरीर का निषेध हो गया आत्म तत्व कारण शरीर रहित सूक्ष्म सर रहित स्थूल सर रहित तीनों सरे में आने जाने वाला तीनों सरे को प्रकाश करने वाला तीनों सरे से विलक्षण है।, है पाप पाप पाप से विद्ध को भी पाप कहते हैं। दोनों ही संसार का कारण है पाप विद्ध नहीं है पुण्य पाप रहित है जब तक पाप है तब तक तो बंधन है पुण्य भी है तो भी नहीं होगा ज्ञान होने पर पापों की तनिवृत्ति होती पुण्य कर्म के भी निवृत्ति होगी तभी मोक्ष होगा इसलिए पाप सदस्य धर्म अधर्म दोनों ले लेते हैं पाप पुण्य वर्जित तो है आत्म तत्व शुक्रम इत्यादि कहा कवि है कांत दृषि सर्वद्रष्टा श्रोतामंत्रता इसे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है आत्म तत्व ही सर्वत दृष्टा श्रोत अमंता रूप से भान होता है सर्वधिका भी क्रांत दृषि सब को जानने वाला क्रांत सबके अंत को जानने वाला है आत्म तत्व तो हे क्रांत मनीषी ही मन के ईश्वर मनुष्य सर्वज्ञ वही माया से ही सर्वज्ञ हो जाते हैं परिभू स्वयंभू परि परित भवती ऊपरी होता है सबके ऊपर होता है स्वयं स्वयं होता है जिनके ऊपर जो पर होता है सब आत्मतत्व ही है स्वयं भू परिभू सब के ऊपर है स्वयं भवती दिशा जिनके ऊपर जो ऊपर है स्वयं जिनके ऊपर है स्वयं ऊपर है स्वयं भू स्वयं ही भवती उसका कोई निर्माण नहीं करता है कोई उत्पत्ति नहीं उसका पिता माता कोई नहीं जन्म मरण नहीं अनादि है सबके आदि है वस्तुतः तो तो शुद्ध आत्म तत्व तो कारण भी नहीं है कार्य तो नहीं कारण भी नहीं है माया से जगत कारण से कहा जाता है माया के कारण वास्तव नहीं है अर्थान व्यधा शास्व यथात यथार्थ रूप से अर्थान व्यदात कर्तव्य पद को विधान किया गया यथा तथ्यतः कर्म फल साधन से जिसका जो कर्तव्य है सभी अनुसार योग्यता के अनुसार विवाह क्या में सावती व्यय संव्य प्रजापति को रूप से कहेंगे आगे जो प्रजापति है नित्य है उनके लिए अपने कर्मों का विधान किया गया क्या? क्या कर्म है ये इतने आठ मंत्र के द्वारा ईशावासी उपनिषद में तात्पर्य निर्णय होता है उपक्रम हुआ सब परेगा उपसंहार हुआ आत्म तत्व का जो प्रथम ईशावास्य कह करके एक अद्वित्य आत्मा का उपक्रम हुआ था उसका यहाँ सपर्यगात कह करके इसी मंत्र के द्वारा उपसहार किया गया उपक्रमोपसहारो एक लिंग हुआ तात्पर्य लिंग, जिसे उपक्रम अंतिम उपसहारोह हुआ बीच में जो कहा गया उसमें ही तात्पर्य एक अद्वित आत्मा में ही ये श्रुति का तात्पर्य है उसके बाद अनेज का मनुष्य जव्य कह करके से सर्व कह करके उसका अव्याख्यान अभ्यास अभ्यास बार बार कथन किया अन्यम मनस्य तद अंतर से सर्व बाहर सब अंदर बाहर एक आत्म तत्व है सब के अंदर बाहर करके अभ्यास हुआ उपक्रम उपाह दोनों मिलकर के एक लिंग है उसके बाद दूसरा लिंग है अभ्यास अभ्यास बार बार कथन जैसे छांदोगे में आएगा तत्व से नौ बार कथन यहां भी अनेजद मंत्र में आ गया और तद अंत्य सर्वसे वहस्य तदैजती तनैजती कह करके ये सबसे उसका अभ्यास भी किया और एक तृतीय होता अपूर्वता ने इन देवा अपूर्णवन पूर्वमर्षत तो मर्ष मंत्र में कहा इंद्र उसको प्राप्त नहीं करते अपूर्व है ये शब्द महावाक्य से ज्ञान होगा इंद्र का विषय नहीं है और कोशो के एक पश्चात ये फल अपूर्वता फलम उसके बाद अर्थवाद अर्थवाद स्तुति अविद्वाद अविद्वान की निंदा करने के लिए असुर्या नाम तेलो का निंदा हुई अभिद्वाद की अविद्वान की, नि, की निंदा करके ऐक्य की स्तुति हुई जो ऐक्य एक, एक अद्वितीय ब्रह्म उसके ज्ञान की ज्ञानी की स्तुति हुई ये हो गया अर्थवाद अर्थवाद उपपत्ति युक्ति युक्ति दिया गया तस्मिन अपो मातरी स्वा दधाती वो आत्म तत्व रहते ही मातरीश्व अपो दधाति कर्म फल विधान करता है वो रहते हुए ही उसकी सत्ता से उसके भय से ही सब कर्म फल को प्राप्त कर देने वाले देते हैं तस्मिन सती वायु है मातुरी वायु जो मायु वायु है प्राण है समि प्राण सूत्र हिरण्य गर्भ वो जगत को धारण करने वाला सब को कर्म फल देते है गर्भ और सब भिस बात प्रवृत्ति कह करके उसके कारण वायु सूर्य यमादि नियत प्रवृत्त होते है जो नियत प्रवृत्ति होती है कोई नियम का नहीं, नहीं हो तो समर्थों की नियत प्रवृत्ति नहीं होगी नियत प्रवृत्ति अन्य अन्यथानुपति अर्थापत्ति रूप युक्ति है समर्थ व्यक्ति की नियत प्रवृति असमर्थ डर के प्रवृत्त हो जाएगा सूर्यादि समर्थ है ईश्वर है यमादि है तो भी नित्य नियत सूर्य उधर ठीक समय पर जिस समय जिस दिन होना चाहिए ज्योतिष शास्त्र में पहले से निश्चित है इस स्थान पर कब सूर्योदय कब दर्शन होगा ठीक उसी समय यह नहीं कि थोड़ा ठंडी है तो थोड़ी देर में उठेंगे ऐसा नहीं ठीक समय पर नियत प्रवृति रात में कोई मर गया यमराज की ड्यूटी लगी यमराज जी भागना पड़ेगा ये दू भेजेंगे नहीं कि तो सुबह देखें ऐसा नहीं तुरंत उसको लाना पड़ेगा प्राण समाप्ति के समय यमराज नियोग कर दे तुम तो जाओ लेकर आओ फिर उसको दंड देने के पूरा चौबीस घंटा जैसे वायु स्वास्थ्य यंत्र चलता रहता है सोने पर भी हृदय यंत्र चलता है ऐसे सब नियत प्रवृत्त होते हैं कोई नियम को होना चाहिए ये युक्ति है ऐसे एक आत्मतत्व तो जिसके कारण सारा ब्रह्मांड अपने मर्यादा में स्थित है नियत प्रवृत्व होते हैं ये युक्ति है। उपक्रमोपसाराभ्यासुपूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय तात्पर्य ग्रहण करने के लिंग है छतात्पर्य लिंग इसमें ईशावास्य उपनिषद में एक अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपाद्य है उपक्रमोपसार आदि लिंग के द्वारा निश्चित हुआ जिस प्रकार इस उपनिषद में है इसी प्रकार सर्व उपनिषद में एक ही आत्म तत्व अद्वितीय ब्रह्म वो है जो तम पद का लक्ष्यार्थ है तत्पथ का लक्ष्यार्थ ब्रह्म है उसके ज्ञान से ही मुख्य जो अज्ञान का निवृत अज्ञान का निवर्तक ज्ञान है ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म स्वयं सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ऐसा कहेंगे ब्रह्म स्वयं अज्ञान का निवर्तक नहीं है उसी ब्रह्म का ज्ञान होगा आपको ब्रह्मा ज्ञान हो आपकी वृत्ति में आरू होकर के ही अज्ञान का निवर्तक सर्व नहीं ये ब्रह्म का ज्ञान इसको कहते ब्रह्म विद्या उपनिषद का शब्द भी हुए, किंतु उसका प्रतिपादक से इस ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं ये इस उपनिषद का तात्पर्य कहा के लिंग से तात्पर्य निश्चय हुआ अद्वित ब्रह्म है अब इसके बाद कुछ कर्म करने वाले कर्म उपासना करते हैं कोई कर्म करते हैं उपासना नहीं करते हैं कोई भक्ति कहते कर्म नहीं करते हैं जब तक सन्यास नहीं तो आश्रम कर्म करना पड़ेगा किसी भी आश्रम में रहना है आश्रम का था नहीं आश्रम जैसे ब्रह्मांड आश्रम कलाश आश्रम ऐसा नहीं ब्रह्मचारी गृहस्थ वाहन प्रस्थ संश्रम किसी भी आश्रम में रहेगा अनाश्रम तिष्ठ क्षण द्विजय ऐसा कहा गया एक द्विजय जो है एक क्षण भी अनाश्रम नहीं रहे किसी ना किसी आश्रम में रहना होता है आश्रम मतलब ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ हो अथवास्थ हो और संक्ति करते हैं किंतु आश्रम धर्मानुष्ठान करते हैं कर्म नहीं करते हैं कोई कर्म करता है भक्ति उपासना नहीं करता है दोनों की निंदा करते हैं कर्म करते समय उपासना करनी चाहिए और भक्ति करते समय आश्रम धर्म पालन करना भी चाहिए इसलिए अभी यहां निंदा करते हैं एक एक की निंदा करते हैं समुच अनुष्ठान करने के लिए एक एक नहीं करे दोनों मिलाकर करे, करे। इसलिए एक एक निंदा करते हैं अंधम तम प्रविशंति ये ततो तूय इव ते तमो यु विद्या ये ते अंधम तम प्रविशंति अविद्या की उपासना करता है तो अदर्शनात्मक तमो को, तम को प्रवेश करते हैं अज्ञान अंधकार में प्रविष्ट होते हैं अविद्या शब्द से यहाँ कर्म लेना विद्या से अन्य विद्या के विरुद्ध अविद्या है कर्म क्योंकि विद्या से कर्म की निवृत्ति होती विद्या विरोधी कर्म लेना अविद्या जो केवल कर्म अनुष्ठान करते है उपासत्य कारण अनुष्ठान करते तत्पर होकर अनुष्ठान करते कर्म केवल कर्म करते हैं तो अंधम तम प्रविशति अधर्शनात्मक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं अधर्शनात्मक या अज्ञान अंधकार में प्रविष्ट होते है और जो कर्म नहीं करके केवल उपासना करते हैं तत्व भूय इवते तमो यऊ विद्याम्रता जो विद्या में रहते केवल उपासना करते हैं आश्रम धर्म अनुष्ठान नहीं करते है उसे बढ़कर के तत्व भूय इव उसे बढ़कर के ही जैसे बहुत इव का अर्थ है एव कर भाष्य में बहुत इव बहुतरम एवं अंधकार को प्रवेश करते हैं जो केवल विद्या उपासना में रहता ही ये जो तो केवल उपासना करते उससे अधिक अंधकार में प्रविष्ट होते है अर्थात उपासना देवता उपासना करते वो अधिक अंधकार को प्राप्त करते करके दोनों की निंदा हुई केवल कर्म करने वाले की निंदा उपासना करने वाले की निंदा और दोनों की निंदा करने से क्या हुआ आगे कहते दोनों का फल कथन करते है दोनों का फल है दोनों का फल कहन से दोनों मिला करके कहे यदि दोनों का फल है तो निंदा क्यों की गई निंदा करने का अभिप्राय केवल कर्म करने पर केवल उपासना करने पर उसकी वो निंदनीय होता है दोनों मिलाकर करे तो सफल है ये दोनों का फल वेद आगे मंत्र में बताते दोनों का फल है विद्या का भी फल है कर्म का भी फल है विद्या है उपासना उपासना और कर्म दोनों समूचे अनुसार करने के लिए दोनों का फल बताते हैं नहीं तो एक का थोड़ा फल है दूसरे का फल नहीं होगा तो दोनों में अंगांगी भाव हो जाता है फलम तदंगम सनिधि में होगा तो उसका अंग हो जाएगा विद्या के सनिधि में कर्म उसका अंग हो जाएगा इसलिए अंगांग भाव नहीं दोनों प्रधान है दोनों का समुच्चय अनुष्ठान करे अन्य देवाहुर्दया अन्य दाहुर विद्या शश्रु माना ये नक्ष आहु कहते हैं अन्य फल होता है इसे कहते हैं जो जानते अन्य दाहु का हैं। का अन्य अन्य फल फल कहते विद्या और अविद्या का फल अन्य विद्या का उपासना विद्या आदि बोलो कह उपासना है देवता ज्ञान देवता ध्यान और अविद्या है कर्म कन्या कर्म का अन्य फल कहते हैं और उपासना का अन्य फल कहते हैं कर्म का फल तो तो होता है कर्मणा पितृलोक कर्म से पितृलोक स्वर्ग प्राप्ति होती है विद्या देवलोक विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है देवत्व को प्राप्त करते हैं विद्या तद आर होती तो विद्या उपासना का फल है देवलोक की प्राप्ति और अग्नि होता आदि कर्म का फल पितृलोक प्राप्ति यह अन्य फल कहते हैं ऐसा ही सुश्रुम धीरा वचनम ऐसे धीरा विवेकियों का वचन हमने सुन रखा है धीरा नाम बुद्धिमान का वचन है ये नीचे जो नं इसका व्याख्यान स्पष्ट रूप से बताया परंपरा से हमको ये ज्ञान हुआ है ये शुश्रुम धीरा नाम ये नद विच्य कह करके ये श्रुत्र में ही कहा जाता है ये ज्ञान ये परंपरा से प्राप्त होती ज्ञान की प्राप्ति परंपरा से होती है हमारे लिए जो व्याख्यान कर कहा था इसमें सुने कर्म का फल अलग उपासना का फल है अलग है दोनों अलग अलग निंदा करके दोनों का फल कहा जाने का अभिप्राय एक एक अनुष्ठान करेंगे तो निंदनीय दोनों मिला करके करें ये स्वयं श्रुति स्वयं कहती विद्यादो भय सविद्यामृत्यु तीर्थ विद्यामृत मनते विद्या यह तद उभयम सह वेद विद्या है उपासना अविद्या है कर्म जो उभयम सह वेद दोनों को साथ जानता है साथ जानता मतलब दोनों का अनुष्ठान करता है एक पुरुष दोनों अनु है उपासना और कर्म ऐसा जान करके कर्म उपासना दोनों करता है उसका फल क्या है अविद्या मृत्युम तीता विद्यामृत स्मृति अविद्या है कर्म एक कर्म से मृत्यु को पार लेता है मृत्यु को पार कर लेता है अभिदाह कर्म कौन होता आदि कर्म नित्य नित्य कर्म नित्य कर्म, कर्म करके मृत्यु को पार कर लेता है मृत्यु शब्द से मरण नहीं स्वाभाविक जो कर्म वो चिंतन है वो मृत्यु शब्द से कहा गया मृत्यु के कारण बार बार मृत्यु का कारण होता है स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक कर्म शास्त्र संस्कार हित ऐसे जो कर्म करता है पारो लोग कर्म करते हैं निषिद्ध कर्म भी करते हैं व्यर्थ निषिद्ध कर्म इसको पार कर लेता है शास्त्रीय कर्म करने पर यदि शास्त्रीय विहित कर्म नहीं करे तो अवश्य ही निषिद्ध कर्म हो जाते हैं निषिद्ध कर्म स्वाभाविक साभा, कर्म को पार करने के लिए यदि देवता का चिंतन परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे तो विशेष चिंतन व्यर्थ चिंतन होता है निषिद्ध चिंतन होता है ये होता है स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक ज्ञान निषिद्ध कर्म निषि चिंतन निषिद्ध कर्म भी करता है यदि आदि शास्त्रीय कर्म नहीं करेगा तो निषिद्ध कर्म करेगा यदि ध्यान उपासना चिंतन नहीं करेगा तो निषिद्ध चिंतन करेगा जो चिंतन नहीं करना चाहिए नग्न दर्शन चिंतन ये निषिद्ध है और स्वाभाविक कर्म खाली कुछ कर्म करता है शास्त्रीय नहीं इसलिए अशास्त्रीय कर्म और अशास्त्रीय चिंतन दोनों को पार करता है शास्त्रीय कर्म से अविद्या मृत्यु तिर मृत्यु शब्द से हो गया स्वाभाविक कर्म और चिंतन इसको अविद्या रूप कर्म से पार करके इसको पार करना चाहिए पहले अज्ञान से जैसे पशु पक्षी चेष्टा करते हैं ऐसे मनुष्य भी अपने आप जो चाहता करता है खान पान में हिसाब के नहीं शुद्धि अशुद्धि विचार नहीं क्या करना चाहिए नहीं कुछ पता नहीं शास्त्र संस्कार के बिना स्वाभाविक कर जो कर्म निषि कर्म निषि चिंतन ये मृत्यु उसको पार करता है करता है शास्त्रीय कर्म करके शास्त्रीय कर्म से अविद्या मृत्यु अर विद्या अरे विद्यामत विद्या उपासना देवता उपासना तो अमृत तत्व को प्राप्त करता है अमृतत्व को प्राप्त करता है अमृतत्व का अर्थ मुख्य मुक्ति ये देवता उपासन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है ये अपेक्षी का अमृत तत्व है अपेक्षी अमृतत्व है अर्थात देवत्व को प्राप्त करता है तो देवतात्मा को प्राप्त करने से उसको अमृत शब्द से कहते स्वयं देवत्व को प्राप्त कर लेता है तो ये कर्म के साथ विद्या उपासना का समुच्चय हो सकता है या विद्या शब्द से ब्रह्म ज्ञान नहीं ब्रह्म ज्ञान के साथ किसी कर्म का किसी उपासना का समुचय नहीं हो सकता है ब्रह्म ज्ञान हो गया तो शोक नहीं है एक अद्वितीय तत्व है उसे भिन्न कुछ भी नहीं किसी की इच्छा नहीं होती इसलिए उपासना और कर्म दोनों मिलाकर के अनुष्ठान करें ये तात्पर्य तीनों मंत्र मिलकर के तीनों मंत्र का यह अभिप्राय पहले एक एक निंदा की दूसरे मंत्र में दोनों का पृथक फल कहा गया और तीसरे मंत्र स्पष्ट कर दिया दोनों मिलाकर करता है तो फल प्राप्त तो होता है जिस प्रकार कर्म और उपासना का समुचय कहा गया इसी प्रकार आगे उपासना में भी एक व्याकृत एक अव्याकृत अभ्यकृत है माया प्रकृति है कार्य हिरण्य ग्रह कार्य ब्रह्म तो व्याकृत और अव्याकृत दोनों की उपासना समुचय करें कार्य ब्रह्म की उपासना करें और वो माया की उपासना करें प्रकृति की दोनों की उपासना मिलकर करने के लिए कर, मिला करके करने के लिए ठीक इसी प्रकार एक एक उपासना की निंदा करेंगे फिर दोनों उपासना का अलग अलग फल कह करके आगे तृतीय मंत्र में समुचय कहेंगे जिस प्रकार यहाँ कर्म और उपासना का समुचय कहने के लिए पहले प्रत्येक निंदा उसके बाद दोनों का पृथक पृथक फल और तृतीय मंत्र में समुचय अनुष्ठान का आ गया फल भी आ गया ठीक इसी प्रकार यहाँ भी प्रकृत प्रकृति उपासना की के निंदा केवल प्रकृति उपासना की निंदा केवल कार्य ब्रह्म हिरण्यगर उपासना की निंदा द्वितिया मंत्र में दोनों का पृथक फल कहेंगे आगे चौदह मंत्र में समुचय कहेंगे अंधम तम प्रविशंति ये ततो ये असंभूतिम उपास अंधम तम प्रविशंति असंभूति संभव न संभव उत्पत्ति जिसकी नहीं असंभूति प्रकृति है जब प्रकृति की उपासना करता है अंधम तम अंधकार में प्रवेश करते, है करते हैं संभव उत्पत्ति कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ में जो रत्न है जो केवल हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं वो भी उससे अधिक अंधकार को प्राप्त करते हैं कह करके दोनों की दोनों उपासना करने की निंदा की है प्रत्येक की एक, एक एक निंदा करके दोनों समुच करे इस अभिप्राय से प्रत्येक का फल भी करते दोनों का फल है अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहु दाहुर संभव सुमधिराणाम चिरे संभवाद अन्य देवाहु अन्यत तो फलम आहु कहते हैं संभवात कार्य ब्रह्म से हिरण्य गर्भ से अर्थात हिरण्य उपासना से अन्य दाह असंभ असंभव असंभ प्रकृति उससे अन्य फल ऐसे कहते हैं जो जानते है विज्ञान असंभूति प्रकृति से अन्य फल का प्रकृति की उपासना से असंभव कार्य ब्रह्म से अन्य उसकी उपासना से अन्य फल है अन्य फल क्या है यदि प्रकृति उपासना करेंगे प्रकृति लय प्राप्त करेंगे और कार्य ब्रह्म में उपासना करेंगे तो अनिमा अणिमा ऐश्वर्यादि अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है अनिमा लघिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है हिरण्य गर्भ की उपासना से कार्य ब्रह्म उपासना से अनिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति है और प्रकृति लय से प्रकृति असंभूति की उपासना से प्रकृति में लीन हो जाते हैं यह होता है दोनों का फल इतनी धीराणाम वचन सामने सुना है धीर विवेकी ज्ञानियों का वो कथा न ये नष्ट विचक्षर न अस्मभ्यम हमारे लिए व्याख्यान विस्पष्टम विस्पष्टम चचक्षरे व्याख्यान किया स्पष्ट रूप से व्याख्यान किया व्याकृत अव्याकृत उपासना का फल व्याख्यान स्पष्ट रूप से किया व्याकृत है हिरण्य गर्भ अव्याकृत है माया प्रकृति दोनों का उपासना अलग अलग जो निंदा की गई वस्तुत फल नहीं बात नहीं फलते है अज्ञान में ही रहते हैं प्राप्ता नहीं करते इसलिए है जो आत्मज्ञान नहीं उसको कृपण इसलिए निंदो निंदा करती है यहां भी प्रकृति लय हो गए और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिए किंतु ज्ञान मोक्ष को तो प्राप्त नहीं कर पाए जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला इसलिए वो निंदनीय है दोनों का अलग अलग उपासना करने वाले की निंदा की गई किंतु समुचार अनुष्ठान करने के लिए दोनों का फल किया दोनों का फल कथन करके अब स्पष्ट रूप से कह देते दोनों मिलाकर करें हिरण्यगर्भी कर की उपासना करें प्रकृति उपासना भी करें दोनों संभुति विनाशंभय सह विनाशन मृत्यु तीर संभुत्यामृतम श्रुनते समूति च विनाशम च यदेद उभय सद सह वेद ये दोनों को उभय साथ एक पुरुष के द्वारा अनुश्चय दोन का उपासना जो जानता है विनाश है विनाश वाला विनाश धर्म वाला कार्य ब्रह्म है कार्य ब्रह्म को विनाश शब्द से कहा क्योंकि कार्य का नाश होता है जिसका जिसकी उत्पत्ति हो उसका नाश होगा तो विनाश कह करके विनाश धर्म वाला कार्य ब्रह्म लिया हिरण्य गर्वा और दूसरा है प्रकृति लेना चाहिए असंभूति लेना चाहिए इसमें संभूति जो है अकार नहीं है बनाने का नहीं ये मंत्र है मंत्रता पाठ करेंगे विच चक्षरे के आगे अ रहेगा तो एंग पदांता पूर्व रूप हो जाएगा चक्षिरे संभुतिमच ऐसा हो जाएगा अकार का लोप शांत समान सतहे अतः पूर्व मंत्र में ए है इसलिए असंभूति तो यहाँ जो संभुतिमे उसका अर्थ करना असंभूति प्रकृति करना क्योंकि आगे विनाश से कार्य भ्रम लिया दो का ही प्रकरण चल रहा है एक संभूति एक असंभूति असंभूति हो गया विनाश इसलिए संभूति शब्द से असंभूति लेना अवग्रह था समझ लेना अथवा अकार लोप है पूर्व मंत्र में चीरे संभूति असंभूति प्रकृति लेना असं संभूति का प्रकृति और विनाश कार्य ब्रह्म ये दोनों एक पुरुष के साथ उपास्य है एक साथ उपास्य है दोनों स एक पुरुष के द्वारा सह भयम वेद एक पुरुष के द्वारा अनुश्चय एक साथ इसका उपासना जानता है जानकर उपासना करता है तो क्या फल प्राप्त करता है बिना से न मृत्यु कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म से मृत्यु को पार कर लेता है मृत्यु को पार करता है क्या है ये अनैश्वर्य अधर्म काम आदि दोष ये दोष होता है मृत्यु उसको पार कर लेता है क्योंकि हिरण्य गर्भ उपासना करने से अनिमाद्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है अनिमाद्य ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाने से नहीं, नहीं रहता है अधर्म नहीं होता है काम आदि नहीं रहता है सब कुछ प्राप्त कर लेता है तो ऐश्वर्य प्राप्ति के द्वारा मृत्यु को पार कर लेता है जो मृत्यु शब्द से यहाँ लेना अनैश्वर्य अधर्म काम इच्छा वासना यह सबको पार कर लेता है हिरण्य उपासना से और विनाश ने मृत्यु तृत्व कह दिया असंभूत अमृतम असमृति असंभूति है जब हिरण्य नगर प्राप्ति से कर लिया उसके बाद वो अमृतम अमृत अमृतत्व को प्राप्त करता है असंभूति अव्याकृत उपासना से अमृत अमृतत्व है यहाँ अमृत तत्व का अर्थ प्रकृति में लीन हो जाएगा प्रकृति लयरूप जिसे सुश्रुत अवस्था में सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में जितने धन संपत्ति वाला हो जितने भोगी हो जितने भोग उसके पास वो हो सब छोड़ करके सो जाना पड़ता है सुरस्वती अवस्था में जाता है सुरस्ती अवस्था में विषय के भोग नहीं होने पर भी सब विषय भोगी विषय को छोड़कर के सुरश्रुति में जाना चाहते हैं सुरस्वती के नहीं जाएंगे केवल विषय भोग करके कोई नहीं रह सकता है ये प्रमाण है तो विषय जो सुख मिलता है उसकी अपेक्षा विषय के बिना अधिक सुख प्राप्त होता है जो सुरशती अवस्था में सब प्राप्त करते हैं ये सुश्रुति अवस्था में जिस प्रकार अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है किंतु विषय भोग नहीं होकर के शांति होकर सो जाते हैं दिन भर भटक भटक करके कार्य संकड़ करके थक जाते हैं रात में गाढ़ थोड़ा निद्र निद आ गई फिर शांत हो गया जब जगता है तो फिर तैयार हो जाता है कर्म करने के लिए यदि निद्रा सुश्रुति अवस्था नहीं हो तो मनुष्य पागल हो जाएगा सरस्वती का गाढ़ निद्रा नहीं हो तो फिर औषध खाने पर नींद नहीं हो तो पागल हो जाते हैं जो पागल होते तो उनकी नींद नहीं लगती निद्रा होनी चाहिए स्वास्थ्य तो खराब हो जाता है इसी प्रकार प्रकृति में लीन जो हो जाते हैं अवस्था में जैसे में तो थोड़े समय के लिए फिर जगना पड़ता है किंतु प्रकृति में लीन हो गई थे दीर्घ काल तक जो लोग सोना चाहते हैं और प्रकृति उपासना करे प्रकृति में लीन हो जाएंगे हजार हजार वर्षों तक प्रकृति में रह जाएंगे किन्तु उसमें क्या होता है ऐसे रह गया दुख का अनुभव तो नहीं हुआ किंतु समय व्यर्थ गया लाभ कुछ नहीं हुआ गाढ़ी निद्रामिश हो गया कष्ट नहीं हुआ किंतु लाभ कुछ नहीं हुआ समय नष्ट हुआ इसलिए प्रकृति लय की ए, प्रकृति लय हो गया तो फिर आगे फिर जन्म होगा सृष्टि होगी इसलिए ये भी अज्ञानी का ही कर्म का फल उपासना का फल है अभी जो उपासना करेगा जिसको ज्ञान हो जाता है ज्ञान होने के बाद तस्व कार्य नीद्य थे कुछ करने का नहीं रहता है कृतकृत हो जाता है किंतु जो उपासक है उपासना करने के बाद उपास्य साक्षात्कार हो अंतिम तक ऐसे उपासना करता रहे करना पड़ेगा उपासना करते करते और अंत समय में मार्ग याचना करेगा या परमात्मन से प्रार्थना करना चाहिए ज्ञान जिसको हो गया आगे तनुतवा काश्याम सपच से गृह थवा ज्ञान संप्रप्ति समय मुक्त उस काशी में सर्वे त्याग करे चाण्डालय घर में सर्वे त्याग करे कोई भेद नहीं ज्ञान प्राप्त हो गया उसी समय मुक्त हो गया किंतु उपासक के लिए ऐसे उपासना करते ही रहे अंतिम काल में भी परमात्मा का ध्यान करके मार्ग चिंतन करने के लिए कहा गया इसे मार्ग प्राप्ति का द्वार याचना करता उपासक हिरामये पात्रेण सत्य सापी सत्तम पोषण न सत्य धर्मा दृष्टये हिरणमय पात्र से सत्य का मुखम अपिहितम मुखम द्वारम सत्य, अच्छा सत्य ब्रह्म का द्वार अपीत आच्छादित ढका गया सत्य ब्रह्म का आच्छादित कैसे पात्र से पात्र को हिरणमय चमकिल पात्र सूर्य मंडल में स्थित है परम आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म उसका जो द्वार मुख है आदित्य मंडल से और पात्र जैसे ढकने वाला चमकीरा पात्र दिखता है आदित्य मंडल स्थम का ज्ञान नहीं होता हे ढका गया जैसे हे पुषण तत हे तत्षण संबोधन करते हे पुषण देवता सूर्य भगवान से अपावृणु अपसारे उसको हटा दीजिए त्व उसको हटा दीजिए तत्व हे पुषण अपा वृणु उसका अपसारण के हटाइए सत्य धर्माय दृष्टे सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य के उपासना करने से सत्यम धर्म धर्म सत्य धर्म मेरे लिए सत्य धर्म में सत्य धर्म जिसका मेरा धर्म सत्य क्यों सत्य परमात्मा आप है आपकी उपासना करने से सत्य मेरा धर्म है मेरा सत्य धर्म है मेरे लिए दृष्ट ए दृष्टि ज्ञान के लिए सत्य आत्मा का की उपलब्धि के लिए वो अपावरण को जो अच्छादक ढाकने अच्छादन है उसको हटा दीजिए मैं आपका सत्य स्वरूप का दर्शन करूं। करू फिर कहते हैं पुसन यम सूर्य प्राजापत्यूशन समूह तेजो यत्म कल्याण तम तत्ते पश्चा योषावशो पुरुषः सोहम हे पुषण जगत का पूषण करने से सूर्य भगवान पुषण एक एकेव रीष रिष ग्यर्थ के गच्छति एक ही आकाश में चलने वाले एकर्षी ऋषि भगवान सूर्य को कहते यम सौको सायमन करने से यम कहते सूर्य को यम सूर्य सूर्य है रस प्राण का स्वीकार करने से सूर्य प्राजापत्य प्रजापति के पत्य प्राजापत्य व्यूह हटाओ रश्मिन समूह रश्मि को स्वीकार कर लो एकीठी कर कर लो व्यूह कहा था रश्मि को हटा दीजिए आपके रश्मि को हटा दीजिए रश्मि के कान में नहीं देख पाता हूं और समूह सम्य को कहा एक कर उपसारण कर लो आपका जो तेज करने वाला ज्योति को उपसारण कर दीजिए यत्ते तेजो रूपम तेजो समूह के साथ तेज का संबंध रश्मि व्यूह समूह तेज रश्मि को व्यूह हटा दीजिए और तेज रूप जो आपका तेज ज्योति उसको उपसारण कीजिए एक कर दीजिए कल्याण रूपम ते जो आपका कल्याण उसका इसलिए आपके रश्मि को हटा दीजिए और तेज तापक तेज को उपसार कर लीजिए अब यहाँ जो प्रार्थना करते हैं पहले जो उपासना करता है हम परम ब्रह्म उपासना में सबसे श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ उपासना भी सम अहम गृह उपासना हिरा का चिंतन अहम अस्मी ऐसे चिंतन करे संवर्ग विद्या में आएगा संवर्ग विद्या में अहमअमी प्राण ऐसे उपासना करे उपासना ऐसे करते करते अंतकाल में भी कहता है मैं अभी वृत् जैसे मांगता नहीं यो असो यो अशो अशो पुरुष सोहम अस्मी जो आदित्य मंडली पुरुष है मैं वही हूँ इसलिए मैं अभी भित् जैसे मांगता नहीं मैं तो वही हूँ जो भ्र आदित्य मंडल में स्थित है हिरण्य जिसका अवयव ब्याहति भूर इतिशिर भुव इति बाहु सुबि प्रतिष्ठा भूर भुव स्व कह करके ये सारा ब्रह्मांड जिसका अवयव है पुरुषाकार है पुण्य है मैं वही हूँ सुह स्व अस्मि इसलिए मैं पुण्य पूर्व ब्रह्म स्वरूप में ही जो हिरण्य में हूँ इसलिए मेरा अधिकार कहते हैं उपासक अंतिम कहते मैं वृत्त जैसा नहीं मांगता हूँ जो आदित्य मंडल में स्थित हीरानगर में स्मर कृतज्ञ स्मर क्रतोस्मर कृतघ स्मर वायु अनिलम अभी मरने वाला है सोचता है उपासक मैं मरूंगा मेरे जो प्राण वायु है अनिलम बाह्य आध्यात्म शरीर परिच्छेद को छोड़ करके समष्टि देव प्राण में लीन हो जाए सूत्रात्मक हिरण्य गर्भ में मेरे प्राण प्राणवायु एक हो जाए अमृतम जो अनिलम अमृतम जो अनिल वायु है अमृत है हिरण्य गर्भ रूप है समष्टि वायु है मेरे व्यष्टि वायु समष्टि वायु तदुपाधिक हिरण्य गर्भ में एक हो जाए अथ एकदम शरीरम भस्मातम भवतु ये शरीर भस्म से अंत हो जाए स्थूल शरीर भस्मातम हो जाए ओम हे क्रतु स्मर कृतम स्मर क्रतु संकल्प हे संकल्पात्मक मन से कहते हे हे मेरा मन क्रतु मेरा उपस्थित हो गया स्मरण करो क्या स्मरण करेगे कृतम स्मर जब मैंने किया जे मैं उसने उपासना किया चिंता किया सब स्मरण करो बहु दिन से मैं उपासना करते करते उपासना जो कर्म किया उसका स्मरण कर अर्थात स्मरण करके उस प्रकार मुझे फल दो मार्ग याचना करते फल प्राप्ति के लिए क्र तो स्मर कृतम स्मर दो बार कहते आधार के लिए अग्नि नय अस्मान अस्मन विश्वान देव वयुना विद्वान योध्यस्म झुहरा न मे नो भूष्टाते नम उक्तिम विधे शोभन मार्ग से मुझे लीजिए अग्नि संबोधन करते है मार्ग से विराट अग्नि मुझे सुपथा शोभन मार्ग से लीजिए सुपथा शोभन मार्ग नाप्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए लेंगे यहाँ धन का अर्थ कर्म फल यही सबसे धन है जो धन साथ में जाता है वही धन है जो संपत्ति एकट्ठी करते वो धन आपका नहीं है छोड़कर जाना पड़ेगा यहाँ धन शब्द से क्या है कर्म कर्म के लिए था कर्म फल प्राप्ति के लिए जो पुण्य पाप कर्म करते हैं इच्छा नहीं करने पर भी आपके साथ जाएगा और चाहने पर भी जितने धन इकट्ठे करें उसे एक प्रतिशत भी एक कौड़ भी नहीं ले सकते हैं इसलिए कहते है, राय का अर्थ धनाया धनाया का अर्थ कर्म फल प्राप्ति के लिए कर्म फल भोग करने के लिए शोभन मार्ग से मुझे लीजिए शोभन मार्ग क्या है जो कर्म फल प्राप्ति के लिए जाता है दो मार्ग है एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। दक्षिणायन से पितृलोक जाते हैं उत्तरायण से देवलोक प्राप्त करते हैं जो दक्षिणायन से जाते हैं बार बार आते जाते रहते हैं उत्तरायण मार्ग से जो जाते दीर्घ काल रहते हैं ब्रह्म लो लोक तक स्वर्ग आदि देवलोक से लेकर के उत्तरायण मार्ग से जाते हैं तो दक्षिणान मार्ग कर्मियों के लिए रूपासन के लिए उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग की अपेक्षा उत्तरायण मार्ग शोभन है इसलिए कहते सुपथ नय उत्तराण मार्ग से मुझे लीजिए ये दक्षिणान मार्ग से बार बार आ जाकर केयु वै, वै, नानी विद्वान विश्व सर्वानी वायु नानी वायु ने हे हमारे जो कर्म उपासना कुछ जानने वाले विश्वाणी का सर्वम सो आप जानते हैं असमानी अस्मा विश्वाणी का तो सर्वानी भय अने कर्म और ज्ञान उपासना जानने वाले आप हे हमको शोभन मार्ग से लीजिए और योधि अस्म झुहराण न योधि हटा दीजिए योधि त हटा दीजिए नष्ट कर दीजिए किसको अस्मत जुहुराणम ए न कुटिल वंचनात्मक जो पाप है इसको व्योग कर हटा दीजिए ये पाप को नष्ट कर दीजिए हम शुद्ध होकर के इष्ट वस्तु को प्राप्त करेंगे कुछ पाप कर्मे इसको हटा दीजिए प्रार्थना करते परमात्मा यु दी, यो योधि में बा ही को अपित अंगित तो हो गया हे धी करके बनता है योज हटा दीजिए जुहुराने कुटल वंचनात्मक है न पाप और इस समय कुछ कर्म उपासना करने के लिए हम समर्थ नहीं है ना ध्यान कर सकते ना चिंतन कर सकते अंतकाले में तो बड़े कठिन है ये कहते भूष्ठाम थे नमो उत्तिम विधेय इतने सारा जीवन भर उपासना करे तो इतने करने के लिए अंतिम समय में संभावना है ते नमो उक्तिम भूष्ठाम आपका नमस्कार बार बार भूष अधिक नमस्कार हम करते हैं भूयिषाते नमोक्ति विधमा नमस्कार बार बार करते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसलिए केवल नमस्कार से ही आपकी सेवा हम करते भूष्ठांत नमोक्ति विधमा कह करके ये समाप्त करते है ये अंत में भी इस मंत्र शांति मंत्र पूर्णमद पूर्णमिधम पूर्णाध पूर्णम दस्यते पूर्णस्दाय पूर्ण मेंशिष्यते यह हुआ शुक्ल रजुर्वेद ईसावा से जो की वाज शनि शाखा में है कानवेद के अंतर्गत मंत्र भाग में है उपनिषद समाप्त हुआ इसकी व्याख्या ही उपनिषद मानी जाती है और ब्राह्मण भाग में है और में केन उपनिषद के ऊपर प्रवचन होगा ओम पू मद पूर्णात मिदम पूर्णा पूर्णमादा ओम ओ शाशाति शाति